एंड ओ शो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर टेन पहला प्रश्न मैं नाचता भी हूँ रोता भी हूँ ध्यान में बड़ा आनंद आता है पर कभी कभी एक प्रश्न दिल को मरोड़ जाता है आखिर यह साधना ध्यान ईश्वर प्राप्ति की जरूरत भी क्या है राजकीशोर जीवन जरूरत ही तो नहीं जरूरत से कुछ ज्यादा भी है और जिसका जीवन केवल जरूरतों का जोड़ है उसने जीवन जाना ही नहीं वह व्यर्थ ही जन्मा व्यर्थ ही जी जरूरत अर्थात व्यवसाय है जरूरत के पार ही है जीवन का काव्य गुलाब के फूल की क्या जरूरत है गेहूं की जरूरत है गुलाब की तो कोई जरूरत नहीं लेकिन गेहूं ही गेहूं जिस जीवन में हो और गुलाब ना हो उस जीवन की व्यर्थता समझ में आती है या नहीं दुकान ही दुकान जीवन में हो और मंदिर ना हो तो गुलाब चूक गया तो सुबह उठे दफ्तर गए कमाया सांझ लौट आए खाया पिया सो गए ये तो सब ठीक है जरूरत है करना पड़ेगा जीना है तो आजीविका भी चाहिए रोटी भी चाहिए रोजी भी चाहिए लेकिन इस सारे जीवन के भीतर सुवास कहां से आएगी सौंदर्य कैसे पैदा होगा कुछ तो जीवन में ऐसा हो जो जरूरत के बाहर है जिसकी करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर भी हम करते वहीं से ठीक वहीं से परमात्मा से संबंध जुड़ता है परमात्मा की कोई भी जरूरत नहीं परमात्मा के बिना काम मजे से चल रहा है सच तो यह है परमात्मा के बिना काम ज्यादा मजे से चलता है ज्यादा सुविधा से चलता है क्योंकि फिर बेईमानी करो तो कोई अड़चन नहीं चोरी करो तो कोई अड़चन नहीं झूठ बोलो तो कोई अड़चन नहीं परमात्मा की मौजूदगी से अड़चन ही होती है लाभ तो क्या है बेईमानी मुश्किल हो जाएगी अंतकरण का चोटेगा जैसे जैसे परमात्मा से संबंध जुड़ेगा वैसे वैसे तुम पाओगे बहुत सी बातें करनी असंभव हो गई जो कल तक बिल्कुल सुगम थी झूठ ऐसे बोले थे कि पता ही ना चला था जवान झूठ बोलने की आदि थी अगर परमात्मा से संबंध जुड़ेगा तो कोई जवान को भीतर खींच लेगा झूठ बोलने जाओगे जवान रुक जाएगी बोलना भी चाहोगे तो ना बोल पाओगे तुम्हारे बावजूद तुम्हें कोई खींच लेगा हटा लेगा चोरी करने जाओगे ना कर पाओगे धोखा देना चाहोगे और देना असंभव हो जाएगा धोखा देने की बजाय धोखा खा लेना ज्यादा सुगम मालूम पड़ेगा तो परमात्मा की जरूरत तो कोई भी नहीं लेकिन फिर तुम जरा अपने जीवन के संबंध में सोच लो तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या होगा फूल तो नहीं हो सकते रुपये पैसे होंगे तिजोड़ी होगी बैंक में तुम्हारा खाता होगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी में काव्य कहां से आएगा तुम नाचोगे कैसे तुम गीत कैसे गुनगुनाओगे पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे ऐसा तुम कैसे कह पाओगे क्या तुम सोचते हो मेरा जब पैरों में घुंघरू बांध के नाची तो कोई जरूरत थी इसके बिना ना चलता इससे कोई अर्चन पड़ रही थी इतने तो लोग थे लाखों करोड़ों तो लोग थे जो बिना पग में घुघरू बांध जी रहे थे मजे से जी रहे थे लेकिन मीरा के जीवन में जो सुगंध है और मीरा के जीवन में जो उल्लास है जो उत्सव है वह तो और लोगों के जीवन में नहीं मीरा के चेहरे पर जो आफा है आंखों में जो गहराई हृदय का जो रंग है वहां सदा दिए जल रहे हैं दिवाली और सदा गुलाल उडाए जा रही है हो होली वैसा हृदय तो लोगों के पास नहीं जिंदगी दिवाली और होली के बिना हो सकती अर्चन क्या है लेकिन जिंदगी होली और दिवाली के बिना कहने को ही जिंदगी होगी रूखा सूखा झाड़ भी हम झाड़ी ही कहते पत्ते आते कभी ना फूल लगते कभी ना फल होता कभी बांझ वृक्ष को भी हम वृक्ष कहते ऐसी ही होगी बांझ जिंदगी और तुम्हारे साथ तो और भी अड़चन होगी तुम कहते हो मैं नाचता भी हूं रोता भी हूं ध्यान में बड़ा आनंद आता है अब तुम आनंद को भी जरूरत बनाना चाहते हो सिक्कों में डालना है आनंद को तिजोरी में बंद करना है आनंद को आनंद के माध्यम से पद की प्रतिष्ठा की यात्रा पूरी करनी है आनंद का कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता और वही मूल्यवान है जिसका उपयोग न किया जा सके सुबह सूरज उगेगा और प्राची लाल हो उठेगी और पक्षी गीत गाएंगे इस परम सौंदर्य का क्या उपयोग करोगे न इससे भूख मिटेगी न प्यास बुझेगी इसलिए तो बहुत से लोग सुबह के सौंदर्य को देखना ही बंद कर दिए जरूरत ही क्या है उन्हें सिर्फ नोटों में सौंदर्य दिखाई पड़ता है रात आकाश तारों से भर जाता है और अनंत अनंत लोग हैं जो आंखें उठा आकाश की तरफ देखते नहीं उनके सामने भी सवाल यही कि जरूरत क्या है वे जमीन पर ही आंखें गड़ाए हुए कहीं जमीन पर कोई ठीकरा मिल जाए उसी की तलाश में लगे रहते वे कूड़ा करकट के घूरों पर बैठे हुए खोसते रहते शायद कुछ काम का हाथ में लग जाए लेकिन आकाश तारों से भरा हो और तुम भी आंख खोलकर देखो तुम्हारे भीतर का आकाश भी तारों से भर जाए तो जरूरत तो कुछ भी नहीं इसके बिना चल सकता था लेकिन इसके बिना चलने में कोई अर्थ ही न था कोई गरिमा न थी कोई गौरव न था कोई रस नहीं था तुम फिर एक मशीन हो अगर जरूरत में ही तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाती तो तुम एक मशीन हो तुम्हारा काम मशीन भी कर देती और तुमसे बेहतर कर देती आदमी और मशीन का फर्क कब शुरू होता है ऐसे तो कार को भी भोजन की जरूरत होती ईंधन चाहिए होता पानी भी चाहिए होता तेल भी चाहिए होता पेट्रोल भी चाहिए होता हिपासत भी चाहिए होती बस इतना ही तुम्हारा जीवन होगा कार नाच नहीं सकती गीत भी नहीं गा सकती आकाश तारों से भरेगा तो तारों के साथ संबंध भी नहीं जोड़ सकती सुबह सूरज उगे कि ना उगे कार को कुछ पता भी ना चलेगा और ऐसे ही बहुत लोगों ने तय कर लिया है जीना मशीन की तरह जी रहे मनुष्य कहां है मशीने हैं और तुम्हारी जिंदगी में मनुष्य की शुरुआत हुई अंकुर फूटा तुम कहते हो नाचता भी हूं रोता भी हूं ध्यान में बड़ा आनंद आता है पर कभी कभी एक प्रश्न दिल को मरोड़ जाता है यह प्रश्न कहां से आ रहा है यह प्रश्न तुम्हारी बुद्धि से आ रहा है बुद्धि ध्यान से डरती बुद्धि आनंद से डरती बुद्धि हमेशा लाभ की भाषा में सोचती फायदा क्या है मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा जैसे लाभ रुपयों में बताया जा सके कि तुमको लाख रुपए मिलेंगे कि करोड़ रुपए मिलेंगे मैं उनसे कहता हूं तुम नाच सकोगे तुम आह्लादित हो सकोगे तुम्हारे जीवन में उत्सव उतरेगा तुम जान सकोगे तुम कौन हो वो कहते हैं ये सब तो ठीक लेकिन लाभ क्या होगा जीवन प्रयोजन पर ही समाप्त हो जाए तो अधार्मिक जीवन है धर्म तो निष्प्रयोजन है वह तो आह्लाद है इसलिए इस देश में हमने धार्मिक व्यक्ति के जीवन को लीला कहा है लीला का अर्थ होता है जिसमें कोई प्रयोजन नहीं कृष्ण क्यों बांसरी बजा रहे हैं नोटों की वर्षा हो जाएगी कृष्ण क्यों रास रचा रहे हैं ये तारों के नीचे तारों की छांव में ये गोपियों का नृत्य ये कृष्ण के गीत इसका सार क्या है इसको भुनाने जाओगे तो बाजार में भुना सकोगे ये रात फिजूल जा रही ये बेकार जा रही बटुन रसल ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वो एक बार एक आदिवासी कबीले को देखने गया अब बटन रसल इस सदी का बड़े से बड़ा विचारक था और बड़े से बड़ा गणितज्ञ हिसाब किताब पूछना हो तो रसिल से पूछ सकते हो इस सदी में जो गणित के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी है वो रसल ने लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका कहते हैं दस पच्चीस लोग ही उस किताब को समझ सकते गणितज्ञ विचारक नोबल पुरस्कार विजेता जगत विख्यात चिंतक और आदिवासियों का रात तारों की छाया में नाच देख के मोहित हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं मेरा सब मुझसे ले लो मगर ऐसा ही मैं भी नाच सकूं वृक्षों के नीचे इसी उत्फुल्लता से इसी सरलता से इसी निर्दोष भाव से तो मुझे सब मिल जाएगा मेरा सब ले लो और मुझे नाच वापस दे दो मगर नाच ऐसे तो मिलता नहीं वापस कहने भर से नहीं मिलता हमने इतने पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं अपने पैरों के आसपास की नाचना मुश्किल हो गया है हमने इतनी चट्टाने इकट्ठी कर ली हृदय के आसपास की झरना बहना बंद हो गया कहने भर से तो नहीं होगा चट्टानें हटानी होंगी, वही हम यहां कर रहे हैं जो प्रयोग यहां चल रहा है वह तुम्हारे हृदय से चट्टानें अलग करने का प्रयोग तुम्हारे पैरों में बंधे हुए पत्थर हटाने का प्रयोग ताकि तुम हल्के हो सको तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो सके ताकि फिर तुम ना सको फिर से देख सको वृक्षों की हरियाली फिर से सुन सको पक्षियों के गीत फिर कोयल बोले तो तुम्हारे प्राण भी कुहक उठे और नदी का दर्शन करो तो तुम्हारे भीतर भी प्रवाह आ जाए लाभ कुछ भी नहीं वो मैं तुम्हें पहले चेता था लाभ कुछ भी नहीं ना तो तुम दिल्ली पहुंचोगे ना प्रधानमंत्री बन जाओगे ना तुम्हारे पास कोई अहंकार को भर लेने के लिए साधन बढ़ जाएंगे और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम जिंदगी के कामधाम को छोड़ दो कामधाम की अपनी जरूरत है मगर कभी संगीत भी सुनो श्रम के समय श्रम संगीत के समय संगीत धन की जगह धन ध्यान की जगह ध्यान दोनों को मिश्रित मत करो और मैं फिर तुम्हें याद दिला दूं बार बार कि मैं कोई धन का विरोधी नहीं हूं मेरे मन में दरिद्रता का कोई सम्मान नहीं इस देश में सदियों से दरिद्र का सम्मान किया गया इसलिए यह देश दरिद्र है और यह देश दरिद्र रहेगा जब तक दरिद्र का सम्मान रहेगा मेरे मन में दरिद्र का कोई सम्मान नहीं दरिद्रता का मेरे मन में कोई मूल्य नहीं है तो मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि दरिद्र हो जाओ कि भीख मांगने लगो कि धन कमाने से क्या होगा कि दुकान करने से क्या होगा यह मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं दुकान करने से बहुत कुछ होता है मगर दुकान साधन है साध्य नहीं है और धन भी साधन है साध्य नहीं है साध्य तो ध्यान है धन हो तो तुम ध्यान कर सकोगे सुगमता से धन ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भूखे भजन न हो गोपाला। भूखा आदमी भजन कैसे करे भूखी ही भूख भूंक उठती भजन कैसे उठे चिंता ही चिंताएं हैं उसके ऊपर प्रार्थना में बैठे तो कैसे बैठे उधर बच्चा रो रहा है उधर पत्नी बीमार पड़ी है वर्षा आ गई है और छप्पर गिरा जा रहा है और तुम प्रार्थना करोगे असंभव ऐसी अपेक्षा तुमसे करना भी अमानवीय है और इस देश में तुमसे अमानवीय अपेक्षा की गई कि तुम प्रार्थना करो कि तुम ध्यान करो मैं दरिद्रता का पक्षपाती नहीं दरिद्रता रोग है महारोग है उसे मिटाना ही है लेकिन फिर भी मैं साम्यवादियों से राजी नहीं हूं कि दरिद्रता मिट गई तो सब मिट गया मेरी स्थिति तुम्हें समझने के लिए बहुत सूक्ष्म विचार करना पड़ेगा मैं तुम्हारे तथाकथित अध्यात्मवादियों से राजी नहीं हूं क्या आदमी नंगा रहे भूखा रहे प्यासा रहे उपवासा रहे सूखता रहे गलता रहे और ध्यान करता रहे यह रुग्ण ये है यह विक्षिप्तता है यह आदमी से असंभव की आकांक्षा करनी मैं साम्यवादियों से भी राजी नहीं हूं कि बस गरीबी मिट जाए धन मिल जाए भोजन मिल जाए मकान मिल जाए कार हो रेडियो हो टेलीविजन हो बात खत्म हो गई और क्या चाहिए मैं दोनों से राजी नहीं हूं और दोनों से राजी हूं दोनों आधे आधे हैं मेरे हिसाब में धन होना चाहिए जरूर होना चाहिए पूरा श्रम करो धन पाने के लिए लेकिन धन पाने में ही धन का अंत नहीं जब धन मिल जाए तो तुम्हारे पास सुविधा है अब संगीत खोजो अब साहित्य खोजो अब धर्म खोजो अब तुम्हारे पास धन ने व्यवस्था दे दी कि तुम एक घर में पूजा गृह बना सकते हो अब तुम एक घड़ी भर को शांत बैठ के चुप हो सकते हो तुम एक घड़ी भर नाच सकते हो अब नाचो अब गाओ और तुम चकित हो जाओगे कि तुम्हारे धन में भी सार्थकता आ गई तुम्हारे ध्यान के कारण तुम्हारा धन भी काम आ गया इस जगत में बाहर हमें जो भी मिल सकता है वो सब साधन है साध्य भीतर है और ध्यान रखना ये तो कभी पूछ नहीं मत कि साध्य किस लिए क्योंकि साध्य का मतलब ये होता है जो अंतिम है वो किसी चीज का और साधन नहीं जो आखिरी है परमात्मा अंतिम है इसलिए परमात्मा को तुम किसी और चीज का साधन नहीं बना सकते सभी चीजें उसके लिए साधन बना लेनी है देह भी उसी के साधन में लगा देनी है धन भी लगा देना है जीवन भी लगा देना है मन भी लगा देना है हृदय भी लगा देना है विचार भावनाएं सब उसी पर समर्पित कर देनी लेकिन ये तो भूल के मत पूछना कि उसका क्या उपयोग है क्योंकि वह तो अंतिम है अंतिम साधको ही हम परमात्मा कहते हैं, जिसके लिए सब किया जाता है और जिसमें हम आनंद की डुबकी लगाते तुमने कभी पूछा आनंद का सार क्या है आनंद का सार आनंद प्रेम का सार क्या है प्रेम का सार प्रेम लेकिन धन का सार धन नहीं है धन का तो कुछ उपयोग करना पड़ेगा तो सार है नहीं तो तुम्हारे पास धन था कि नहीं था बराबर था इसलिए तो कंजूस आदमी दुनिया में सबसे दया का पात्र है उसके पास धन है और सार नहीं कृपण के पास धन है लेकिन धन का उपयोग करना नहीं जानता वो धन के ऊपर सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाता है ठीक ही कहती हैं कहानियां की कृपण आदमी मर जाता है तो फिर अपनी तिजोड़ी पर कुंडली मार के सांप बन के बैठ जाता है भूत हो जाता वह जिंदगी में ही भूत था मर के उसको होने की जरूरत नहीं वो जी ही नहीं कभी मरे ही हुआ था मैंने सुना है एक आदमी ने अपने बगीचे में सोने की ईंटें गाड़ रखी थी उसका रोज का काम था वही उसकी पूजा कहोना आराधना कहो अर्चना कहो रोज का काम था खोदना गड्ढे को वापिस अपनी ईंटों को देख लेना फिर गड्ढे को पूर देना चित उसका बड़ा गदगद हो जाता था ऐसी उसकी जिंदगी भी थी बूढ़ा हो गया था एक फकीर ये देखता था कई बार देख चुका था एक रात वो फकीर उसकी ईटे निकाल के ले गया और उसकी जगह रख गया पत्थर की ईटे बूढ़े ने खोदा पत्थर की ईटे देखी एकदम छाती पीट के चिल्लाने लगा कि लुट गया मर गया वो फकीर भी भीड़ में आकर खड़ा होगा उस फकीने का लुट गया मर गया फायदा क्या क्यों चिल्ला रहा है तेरा क्या गया गड्ढी खोद कर तुझे रोज देखना है सोने की ईटें हो कि पत्थर की क्या फर्क पड़ता तू अपनी पूजा जारी रख उपयोग तो करना नहीं है तो फर्क क्या है तू मुझे बता दे कि फर्क क्या है अगर तू मुझे फर्क बता दे तो तेरी सोने की ईंटें वापस लौटवा दू यही तो करना है ना तुझे कि रोज खोलेगा रोज उघाड़ेगा रोज देखेगा फिर बंद करेगा ये तू कर रहा है वर्षों से यही तुझे करते हुए मर जाना ये पत्थर की ईटों से काम चल जाएगा सोने की ईटें मेरे हाथ लग गई उनका हम उपयोग कर लेंगे तुझे तो उपयोग करना नहीं अगर करना हो तो लौटा दू तेरी ईटें ये फकीर ठीक कह रहा है धन का अपने में कोई मूल्य नहीं और ध्यान का अपने में ही मूल्य है ध्यान का मूल अंतर आंतरिक है उसी में छिपा है और धन का मूल्य उसके बाहर है धन का कुछ करो तो मूल्य है उसे रखे रहो बैठे तो था या नहीं बराबर हो गया इस भेद को समझ लो संसार में दो तरह की चीजें एक साधन और एक साध्य साधन का मूल्य अपने में नहीं होता साध्य का मूल्य अपने से बाहर नहीं होता ध्यान साध्य है और तुम्हें तो उसका अनुभव हो रहा है राजकिशोर तुम कहते हो बड़ा आनंद आता है फिर भी सवाल उठता है मन सवाल उठाए चला जाता है क्योंकि मन बुद्धि घबराती है ऐसी चीजों से जो अपने आप में साध्य है, उसका कारण समझ लो बुद्धि स्वयं साधन इसलिए साधन को इकट्ठा करने में बुद्धि को कोई खतरा नहीं यह उसी का विस्तार है बुद्धि स्वयं साधन है उसका भी उपयोग होना चाहिए कहीं पहुंचने के लिए अगर कहीं पहुंचने के लिए उपयोग ना हो तो बुद्धि विक्षिप्त हो जाती अपने भीतर चक्कर मारते मारते मारते मारते रुग्ण हो जाती अधिक लोगों की बुद्धि भीतर चक्कर मारती रहती उसका कोई लक्ष्य नहीं दिशाविहीन, विहीन यही तो विक्षिप्त की दशा है सोचता विक्षिप्त बहुत है मगर लाभ परिणाम लक्ष्य कुछ भी नहीं सोचते ही रहता है सोचते ही रहता है सोचते सोचते पगला जाता है बुद्धि साधन बुद्धि को समर्पित होना होता है कहीं बुद्धि को प्रतिबद्ध होना होता है कहीं किसी महत्कारी में अपने से बड़े किसी लक्ष्य के लिए समर्पित होना होता है तब बुद्धि सार्थक होने लगती मगर बुद्धि इसमें डरती है, क्योंकि वो नंबर दो हो जाती दोयम हो जाती जहां भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने आया बुद्धि नंबर दो हो जाती और बुद्धि में छिपा है हमारा अहंकार जो नंबर एक रहना चाहता है नंबर दो नहीं होना चाहता इसलिए तुम्हारे भीतर जो यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह साधना ध्यान ईश्वर प्राप्ति इसकी जरूरत भी क्या है यह तुम्हारी बुद्धि उठा रही बुद्धि कह रही फायदा क्या है और तुम्हें आनंद मिल रहा है आनंद काफी नहीं है आनंद का भी कुछ फायदा होना चाहिए आनंद अपने आप में फायदा नहीं है आनंद में बहे आंसुओं को किसी चीज का साधन होना चाहिए आनंद में बहे आंसू गुलाब के फूल नहीं झील पर तैरता हुआ कमल नहीं सुबह उगा हुआ सूरज नहीं मस्ती में डोले उस डोलने में सारी कोयलों की पुकार नहीं आ गई सारे जगत का केंद्र क्या है आनंद मग्न हो जाना इसलिए हमने परमात्मा की परिभाषा की सच्चिदानंद उसके पार तो कुछ भी नहीं बुद्धि की मत सुनना राजकुमार नहीं तो आनंद खो जाएगा और बुद्धि ने सिवाय दुख के कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया बुद्धि के पास देने को कुछ है भी नहीं बुद्धि बांझ है उसको किसी की सेवा में लगा दो तो सार्थक हो जाती बुद्धि ऐसे है जैसे शब्दकोश तुम्हारे पास एक डिक्शनरी डिक्शनरी में सारे शब्द सब शब्द जो कालिदास ने उपयोग किए भवभूत ने उपयोग किए रविनाथ ने उपयोग किए सब शब्द प्यारे से प्यारे शब्द तुम डिक्शनरी बगल में लगाए बैठे रहो जिंदगी भर बैठे रहो क्या तुम सोचते हो इससे तुम्हारे भीतर कालिदास का जन्म होगा या रविन्द्रनाथ का गीत उठेगा और शब्द सब तुम्हारे पास है ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कुछ कमी है डिक्शनरी तुम्हारे पास इन शब्दों का अपने आप में कोई उपयोग नहीं है इन शब्दों को जमाओ इन शब्दों में से धुन पैदा करो इन शब्दों को ले दो इन शब्दों को काव्य का रूप दो तब ये शब्द बोलेंगे तब ये शब्द नाचेंगे शब्दों में महिमा का आविर्भाव होगा ऐसा ही जीवन है तुम्हारे पास सब साधन है सूफी फकीर कहते हैं कि जीवन ऐसा है जैसे एक आदमी अपने चौके में बैठा हो पाक पाकशास्त्र की किताब खोले बैठा है जिसमें सब लिखा है भोजन कैसे बनाना आटा भी है और दाल भी है और नमक भी है और जल भी है और घी भी है और चूल्हा भी जला हुआ है मगर वह बैठे ही चूल्हा जल जल कर बुसता जा रहा है तो कि कब तक जलेगा चूल्हा आटा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा कब तक पड़ा रहेगा जल भी रखा रखा गंदा हो जाएगा बासा हो जाएगा और पाक सास को पढ़ते पढ़ते क्या तुम सोचते हो भूख मिटेगी? सूफी फकीर कहते हैं इस आदमी को कुछ करना चाहिए मिलाए जल को आटे में डाले नमक चपातियां बनाए कुछ भोजन तैयार करें, आग चल रही सब साधन दे दिए गए साध तुम्हें खोजना है जो बना लेगा रोटी वो परम से भर जाएगा इस रोटी सेकने की कला का नाम ही धर्म है कुछ लोग गीता ही पढ़ रहे हैं वो पाक पाकशास्त्र पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं बस रोज सुबह गीता पढ़ लेंगे काम खत्म हो गया तो की तो तरह पढ़ रहे हैं रट गई है गीता कहीं से भी पूछ लो उत्तर दे देंगे मगर काम बिल्कुल नहीं आई है और जिंदगी में परमात्मा ने सारे साधन देके तुम्हें भेजे वह ऊर्जा जी है दी है जो ध्यान बने वह दिया रख दिया है जो जल जाएगा तो बुद्धत्व का प्रकाश होगा दिया है ज्योति है सब मौजूद है मगर संयोग बिठाना है संयोग भर नहीं बैठा है वीणा रखी है तार छेड़ने और तुम्हारे तार छेड़ने शुरू हो गए इसलिए बुद्धि संदेह उठा रही बुद्धि संदेह उठाती तब है जब देखती है कि मेरा राज्य गया जब देखती है कि अब मुझसे विराट आना शुरू हो रहा है जल्दी ही मैं फीकी पड़ जाऊंगी जल्दी ही मेरा कोई उपयोग न रह जाएगा बुद्धि का खूब उपयोग है बाजार में दुकान में मंदिर में क्या उपयोग है बुद्धि का खूब उपयोग है राजनीति में धर्म में क्या उपयोग है धीरे दीर, धीरे तुम्हें साफ हो जाता है कि धर्म के जगत में प्रवेश करना हो तो बुद्धि की सीढ़ियां बना लेनी होती बुद्धि के पार चला जाना होता है और बुद्धि के पार जो गया वहां कैसा लाभ कैसी हानि वे तो सब बुद्धि की ही बातें थी बुद्धि के प्रत्यय थे लेकिन वहां परम लाभ है वहां परम पद है वहां परम धन है दूसरा प्रश्न मैं प्रार्थना करता हूं जीवन भर से कर रहा हूं लेकिन फल कुछ हाथ नहीं आता है प्रभु मेरी पुकार सुनेगा या नहीं क्या यह परमात्मा का मेरे साथ अन्याय नहीं प्रार्थना करते हो अभी हुई नहीं करने में ही चूक हो रही प्रार्थना कृत्य नहीं है प्रार्थना भाव की एक दशा है प्रार्थना करना नहीं है होना है कोई प्रार्थना करता थोड़ी है, प्रार्थना पूर्ण होता है फर्क को समझो लेकिन आदमी अक्सर जो होता है उसे भी कृत्य की भाषा में बोलता है जैसे तुम कहते हो मैं सांस ले रहा हूं तुम क्या खाक सांस ले रहे हो अगर सांस नहीं आएगी फिर तुम ले सकोगे सांस चल रही है महाराज तुम ले नहीं रहे हो इसको भी तुमने कृत्य बना लिया कि मैं ले रहा हूं अगर तुम ले रहे हो तो रात जब सो जाओगे फिर कौन लेगा सो क्या जाओ अगर कोमा में भी पड़ जाओ तो भी सांस चलेगी तब कौन लेगा बेहोशी में पड़े रहो क्लोरोफार्म दे दिया गया हो तो भी सांस चलती रहेगी तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहा अब अपनी देह का भी पता नहीं इतना पता नहीं रहा कि कोई तुम्हारे अंग काट डालेगा डॉक्टर तुम्हारा अपेंडिक्स निकाल लेगा पेट खोल देगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा मगर श्वास चल रही सो चलती रहेगी तुम क्या खाक श्वास ले रहे हो इसको भी कृत्य बना दिया कहने लगे मैं श्वास ले रहा श्वास चल रही तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं प्रेम कभी किया जाता है या तो होता है या नहीं होता मगर प्रेम को भी कृत्य बना लेते हो फर्क समझो कृत्य के कारण अहंकार पकड़ जाता है कि मैंने किया कृत्य सभी अहंकार का भोजन बन जाता है प्रार्थना की नहीं जाती प्रार्थना प्रेम जैसी होती घटती प्रार्थना एक भाव की दशा है कर्म की दशा नहीं और यही भूल हो रही अगर तुमने समझा मैंने प्रार्थना की तो पहले तो वो प्रार्थना झूठी हो गई जो की जाती है वो झूठी हो जाती उमगनी चाहिए होनी चाहिए तुम्हारे भीतर से फलनी चाहिए प्रकट होनी चाहिए मैंने सुना है उर्दू के महाकवि दाग नमाज पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया और उन्हें नमाज में तल्लीन देख के लौट गया कुछ ही देर में दाग जब मुसल्ले पर से उठे तो उनके नौकर ने उस व्यक्ति के बारे में बताया दागने का भाग कर जाओ और उसे बुला लाओ जब वह व्यक्ति लौट कर आया तो दाग ने पूछा आप आते ही लौट क्यों गए उस आदमी ने कहा क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे दागने का बड़े मियाँ नमाज ही तो पढ़ रहा था गजल तो नहीं कह रहा था अब तुम फर् समझते हो दाग जो कह रहा है नमाज ही पढ़ रहा था गजल तो नहीं कह रहा था जब दाग गजल कहता है तो वह एक भाव की दशा होती तब वो होते ही नहीं गजल होती तब दाग मिट जाता है गजल ही बचती प्रार्थना ही तो कर रहा था उसने कहा नमाज ही तो पढ़ रहा था कोई खास बात कर रहा था एक कृत्य था एक औपचारिक कृत्य था करना चाहिए कर रहा था पांच बार मुसलमान को करना चाहिए तो कर रहा था संयोग की बात है मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं बचपन से सिखाया गया संस्कार है तो कर रहा था इसमें ऐसे चले जाने की क्या बात थी और मुझे टोक भी दिया होता बीच में तो क्या बना बिगड़ा जा रहा था जिंदगी तो हो गई करते करते मिलता तो कुछ है नहीं तो खो भी क्या जाएगा लेकिन एक बात उसने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि मैं गजल तो नहीं कह रहा था हां गजल कह रहा हूं तो मुझे मत रोकना गजल कह रहा हूं तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम आए कि गए नमाज पढ़ रहा था इसलिए तो पता भी चला कि कोई आया कोई गया शायद इसलिए जल्दी खत्म भी की होगी कि पता नहीं कोई काम से आया हो जरूरी काम से आया हो इसलिए तो नौकर को भगाया हाँ, गजल कह रहा होता तो बात अलग थी दाग जब गजल कहता है तभी प्रार्थना है जब वो नमाज पढ़ता है तब तो फिजूल काम कर रहा है ना भी करे तो चलेगा समय खो रहा है तुम्हारी प्रार्थना भी अभी नमाज है गजल नहीं अभी तुम्हारे प्राणों का गीत नहीं एक कृत्य औपचारिक कृत्य हिंदू घर में पैदा हुए उसे खा दिया ऐसे ऐसे पढ़ना ऐसे पूजा करना ऐसे पानी चढ़ाओ ऐसे फूल चढ़ाओ ऐसे बेल पत्ते तोड़ लाओ घंटी बजाओ मगर ये सब करते हैं ये तुम्हारी भाव की दशा नहीं तुम कर रहे हो कर्तव्य बस तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं उमगा है रामकृष्ण के जीवन में उल्लेख एक भक्त एक वैष्णव भक्त रामकृष्ण के मंदिर में मेहमान हुआ विवेकानंद तो उससे बड़ा विवाद करने लगे क्योंकि वो बड़ा दीवाना था उसके पास बाल गोपाल की एक प्रतिमा थी उसकी पूजा बड़ी अजीब थी पूजा थी इसलिए अजीब लगती थी विवेकानंद को तो बड़ी हैरानी हुई उसकी पूजा देख कि बजाय गंगा से पानी भर के लाने के गोपाल जी को ले जाकर गंगा में डुबकी लगवा देता वो खुद भी नहाता उनको भी नहलवाता खूब रगड़ रगड़ के नहलवा और बीच बीच में बोलता रहता था, था जी कैसे हाल है आनंद आ रहा है उनको तैरा था अपने साथ ले जाता तैरा था बीज गंगा में और इतना ही नहीं नहाला धुला के खिला पिला के पास के खेत में चला जाता वहां दोनों खेलते कूदते गोपाल जी को खिलाता जरा हवा खा लो खुली झाड़ के नीचे जरा मजा कर लो चलो झाड़ पर चढ़े बातचीत भी चलती विवेकानंद को तो बहुत हैरानी हुई कि यह क्या किस तरह की पूजा है जब रामकृष्ण को पता चला तो रामकृष्ण ने कहा कि मत छेड़ना उस व्यक्ति को यही पूजा है ना वो घंटी बजाता ना वो भोग लगाता उसका ढंग ही और था खाना बनाता जाता वहीं गोपाल जी को बैठा लेता कि कहो गोपाल जी क्या खाओगे आज क्या इरादा है बनाता जाता चखता भी जाता और गोपाल जी को भी चखाता जाता रामकृष्ण ने कहा उसे मत यह प्रार्थना का सच्चा स्वरूप है इस आदमी को औपचारिकता नहीं इसका वास्तविक संबंध है और विवेकानंद को रामकृष्ण ने कहा कि तुम अगर कभी छिप जाना जाके वहां जहां ये ले जाता है गोपाल जी को खिलाने के लिए किसी झाड़ के पीछे छिप के बैठ जाना शांति से वहां देखना क्या होता है तुम चकित होगे अगर तुम्हारे पास आंखें हैं देखने की तो तुम पाओगे गोपाल जी भी खेल रहे हैं यह आदमी अकेला नहीं बोलता ये एकालाप नहीं हो रहा है यह वार्तालाप है जब इतने भाव से कोई पुकारता है इतनी तन्मयता से इतनी एकाग्रता से इतनी तल्लीनता से इसी भाव से प्राण पड़ जाते हैं पत्थर में प्रतिमा जीवंत हो जाती तुमने तो प्रार्थना की है इसलिए तुम्हें अर्चन हो रही इसलिए यह सवाल उठ रहा है तुम पूछते हो मैं प्रार्थना करता हूं जीवन भर से कर रहा हूं देखते हो थक गए हो ये आनंद का कृत्य नहीं हो सकता आनंद से कभी कोई थकता है कर्तव्य मान के किए जा रहे एक बोझ ढो रहे हो सिर पर थक गए हो ये बोझ उतार देना चाहते हो और अभी तक कुछ हाथ भी नहीं लगा है और इस क्रत्य के पीछे लोभ भी छिपा है वासना भी छिपी कुछ हाथ भी लगना चाहिए प्रार्थना परम मूल्य है प्रार्थना से कुछ हाथ नहीं लगता प्रार्थना ही हाथ लग गई तो सब हाथ लग गया और बचा क्या प्रार्थना में ही तो परमात्मा हाथ लग गया और बचा क्या इससे ज्यादा और क्या चाहते हो जरूर प्रार्थना के पीछे तुम्हारे मन में कोई मांग छिपी कि धन मिल जाए कि पद मिल जाए कि देखो बेईमान तो सब पदों पर पहुंच गए हमें ईमानदार प्रार्थनी करते रह गया ये भी भगवान खूब अन्याय कर रहा है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते कि जमाने भर के बेईमान बदमाश प्रतिष्ठित हो गए और हम जिंदगी भर प्रार्थनी करते में लगे रहे हमें मिला क्या इनके मन में भी चाहे तो वही है जो बेईमानों को मिल गया चाहते तो ये भी है कि वही हमें भी मिल जाए बेईमानों ने हिम्मत की और जीवन जोखम में डाला इनने जीवन भी जोखम में नहीं डाला आखिर बेईमानी कोई सस्ती तो पड़ती नहीं फंसे तो बहुत झंझट की बात है चोरी करने गए तो धन भी हाथ लगता ना लगा तो जेल खाना है जेल खाने की संभावना तो है ही इन्होंने जेल खाने का खतरा भी नहीं लिया ये घर में बैठ के घंटी हिलाते रहे और मन में यही सोचते रहे कि चोर को जो मिल रहा है वही हमको भी मिलना चाहिए और न मिले तो भगवान अन्याय कर रहा है चोर ने कम से कम जोखम तो लिया कुछ साहस तो किया अक्सर मैं देखता हूं कि तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमी केवल भय के कारण धार्मिक हैं अगर उनको पक्का पता चल जाए कि प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है आकाश बहरा है कोई सुनने वाला नहीं उनकी प्रार्थना उसी वक्त बंद हो जाएगी अगर उनको पता चल जाए कोई नरक नहीं चोरी बेईमानी का कोई बुरा परिणाम नहीं होता वे जल्दी से चोरी बेईमानी की योजनाएं बनाने लगेंगे वे सोचेंगे इतना जीवन ना हक गमाया अगर उनको पता चल जाए कि चोर और बदमाश यही धोखा नहीं दे रहे कि स्वर्ग में भी रिसपतखोरी करके प्रवेश पा जाते तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तब तो वे भी दौड़ पड़ेंगे दौड़ में तैयारी खड़े कसे ही खड़े लेकिन भयभीत है कि कहीं नरक में न पड़ना पड़े कहीं स्वर्ग न खो जाए और फिर यहां भी भयभीत हैं कि कहीं प्रतिष्ठा न खो जाए पकड़ ना जाए चोरी में कहीं ग्रफ्त में ना आ जाए तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और आशा लगाए हैं कि वही मिल जाएगा जो चोरों को मिल रहा है बेईमानों को मिल रहा है तुम्हारी आशा में ही प्रार्थना झूठी हो गई प्रार्थना जब वस्तुता होती है तो उसमें मांग होती ही नहीं प्रार्थना में अपने को देने का भाव होता है कि परमात्मा मुझे ले ले कि मुझे अपने चरणों में ले ले कि मुझे लीन हो जाने दे तेरे चरणों में और मेरी कोई मांग नहीं मैं ना बचूं तू ही बचे मैं बिल्कुल समाप्त हो जाऊं मुझे पहुंच दे मिटा दे लेकिन तुम तो कहते हो कुछ हाथ नहीं लगा प्रभु मेरी पुकार सुनेगा या नहीं तुम्हें ना तो प्रभु का पता है ना तुम्हें प्रभु पर भरोसा है तुम्हारे जीवन में श्रद्धा भी नहीं है थोथा विश्वास है उधार दूसरों ने बता दिया है कि ईश्वर है तुमने मान लिया तुम इतने बेईमान हो कि तुमने ईमानदारी के प्रश्न भी ना उठाए और मान लिया तुमने खोज भी नहीं की तुमने अन्वेषण भी नहीं किया तुम यात्रा पर भी नहीं गए दूसरों ने कह दिया और तुमने कहा कि आप जब कहते हो तो ठीक ही कहते हो कौन झंझट करे कौन खोजने जाए हम भी नहीं खोजे मान लेते ये उधार विश्वास काम नहीं आएगा इसलिए तुम्हें शक भी पैदा होगा बार बार कि प्रभु हमारी पुकार सुन रहा है या नहीं शक तो यही है तुम्हें असल में कि प्रभु है भी या नहीं जरा खोदो अपने भीतर और तुम्हें संदेह को बैठा हुआ पाओगे तुम्हारी थोथी श्रद्धा के भीतर संदेह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और तुम लाख कहो कि मेरी बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा है मगर तुम जितने जोर से कहते हो मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है तुम प्रमाण देते हो कि तुम्हारा उतना ही प्रगाढ़ संदेह उस प्रगाढ़ संदेह को दबा देने के लिए तुमने ये प्रगाढ़ श्रद्धा उसकी छाती पे बिठा रखी मगर संदेह भीतर मौजूद है मैंने बड़े से बड़े आस्तिक के भीतर संदेह देखा है उतना ही जितना किसी नास्तिक के भीतर होता है नास्तिक कम से कम ईमानदार होता है आस्तिक बेईमान होते न ना तो नास्तिक धार्मिक है ना आस्तिक धार्मिक है धार्मिक तो एक और ही घटना है वहां कैसी नास्तिकता वहां कैसी आस्तिकता धार्मिक के जीवन में अपने अनुभव की किरण होती वो परमात्मा को खोजता है मानकर नहीं चलता पहले से स्वीकार नहीं कर लेता कि परमात्मा है जब स्वीकार ही कर लिया तो फिर खोज क्या तुमसे कहा गया है अब तक कि विश्वास करो तो एक दिन जान लोग मैं तुमसे कहना चाहता हूं जान लो तो विश्वास आएगा जाने बिना कैसे विश्वास करोगे अंधे ने प्रकाश नहीं देखा है कैसे विश्वास करेगा कि प्रकाश है और बहरे ने संगीत नहीं सुना है कैसे विश्वास करेगा कि ध्वनि कैसे क्या उपाय है हां मान ले सकता है इतने लोग कहते हैं ठीक ही कहते होंगे मगर भीतर संदेह कि आग जलती ही रहेगी संदेह का धुआं उठता ही रहेगा और बार बार विश्वास को डगमगाएगा बार बार विश्वास को तोड़ेगा यह विश्वास कच्चा है यह बहुत सतीही है नहीं तो यह सवाल ही ना उठे कि मेरी पुकार सुनेगा या नहीं पहले तो प्रार्थना में कोई मांग नहीं होती समर्पण का भाव होता है फिर वह मेरी पुकार सुने यह आग्रह नहीं होता मैं उसकी पुकार सुनू यह आग्रह होता तुम जरा फर्क समझो वह पुकार रहा है मैं कब उसे सुनूंगा यह भक्त का भाव होता है कि मैं बहरा हूं कितने समय से वह पुकार रहा अनंत काल से मैंने नहीं सुना वह पुकारता जा रहा हो मैंने नहीं सुना वह कृष्ण से पुकारा वह क्राइस्ट से पुकारा वो कबीर से पुकारा और मैंने नहीं सुना मैं कब सुनूंगा भक्त ये पूछता है कि मैं कब सुनूंगा तुम पूछते हो कि वह कब सुनेगा भक्त कहता है मैं बहरा रहा हूं तुम कहते हो भगवान बहरा है असल में तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है खुद गिरे लेकिन छलकनी दी न अपने सर ले ली बलाएं जाम की अगर तुम्हारा परमात्मा से प्रेम हो तो तुम ये तो कभी सोच भी ना सकोगे कि वह बहरा है खुद गिरे लेकिन छलकने दी ना अपने सर ले ली बलाएं जाम की प्रेम तो सदा सारी शिकायत अपने ऊपर ले लेता है प्रेम तो कहता है अगर तुम दिखाई नहीं पड़ रहे तो मैंने आंख बंद कर रखी होगी अगर तुम सुनाई नहीं पड़ रहे तो मेरे कान बंद होंगे अगर तुम अनुभव में नहीं आ रहे तो मेरे अनुभव के स्रोत सूख गए होंगे प्रेम तो सारी शिकायतें अपने ऊपर ले लेता है लोभ सारी शिकायतें दूसरे पर डाल देता है तुम्हारी प्रार्थना में लोभ तुम किसी तरह प्रार्थना कर रहे हो उल्लास नहीं रोज करते हो और रोज सोचते हो एक दिन और बीत गया एक दफा और प्रार्थना कर ली अभी भी कुछ नहीं हुआ प्रार्थना के बाहर कुछ होने को है प्रार्थना के भीतर कुछ होने को है बाहर कुछ होने को नहीं जिंदगी का रास्ता काटना ही था आदम जाग उठे तो चल दिए थक गए तो सो लिए इस तरह तुम प्रार्थना कर रहे हो जिंदगी का रास्ता काटना ही था आदम किसी तरह काटना है प्रार्थना भी करी लेनी चाहिए कौन जाने मेरे एक शिक्षक थे दार्शनिक थे दर्शन के प्रोफेसर थे और ईश्वर को कभी माना नहीं और एक बार बहुत बीमार पड़े मैं उन्हें देखने गया तो मैं बहुत हैरान हुआ खूब बुखार चढ़ा था कोई 105 डिग्री बुखार सन्नीपांत जैसी दशा थी और वो राम राम जप रहे थे मैंने उनका सिर हिलाया जोर से और मैंने कहा होश में आओ ये क्या कर रहे हो ईश्वर तो है ही नहीं उन्होंने कहा अभी चुप रहो अभी मुझे याद मत दिलाओ ये मरने की घड़ी कौन जाने हो ही जिंदगी भर का नास्तिक मरते वक्त डगमगाने लगा जिंदगी भर के आस्तिक भी मरते वक्त डगमगाते असल में झूठा जो भी है ऊपर ऊपर जो है वह डगमगाएगा फिर उनका बुखार भी ठीक हो गया फिर वो कभी अगर मुझसे नास्तिकता की बात करते तो मैं कहता बंद करो बकवास तुम नास्तिक नहीं हो याद करो उस दिन को जब बुखार तेज चढ़ा था और मौत करीब आने लगी थी तो वो मुझसे कहते कि हां उस दिन तो डर गया था हो गया था सोचा पता नहीं हो ही भगवान हर्जा भी क्या है ऐसी पड़ा हूं बिस्तर पर काम भी कुछ नहीं राम राम कर लेने में हर्जा क्या है कम से कम कहने को तो रह जाएगा अगर मिल ही गया मरने के बाद सामने खड़ा हो गया कि मैंने पुकारा तो था चलो आखिरी वक्त ही पुकारा था और तुम तो सदा से ही सुनते रहे हो आखिरी वक्त की पुकार तो तुम विशेषकर सुनते हो अजामिल को तुमने मुक्त कर दिया था और वो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था मैं तो तुम्ही को बुला रहा था और नहीं हुआ तो अपना क्या बिगड़ रहा है ये तुम देखते हो हिसाब की बात है नहीं हुआ तो अपना क्या बिगड़ रहा है और हुआ तो भी अपना क्या नाम ले लिया तो लाभ ही लाभ है हानि तो कुछ है नहीं और मैं देखता हूं कि तुम्हारे आस्तिक जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं इनकी आस्तिकता के नीचे भी बस ऐसा ही भय छिपा हुआ है कर लेनी कौन जाने हो हर जा भी क्या है ऐसी भी जिंदगी जा ही रही है एक आधा घड़ी इसमें भी गंवा देने में हर्ज क्या है यह भी सौदा कर लेने जैसा है जैसे लोग लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं कि कौन जाने मिली जाए किसी को तो मिलती है कौन जाने मिली जाए खुद को मिली भी नहीं है जिंदगी भर से मगर कौन जाने अब मिल जाए एक दफा और से। ऐसे ही।, ही तुम प्रार्थना कर रहे हो लाटरी के टिकट की तरह ये भक्त की दशा नहीं भक्त की बड़ी और दशा है भक्त तो कहता है जैसा प्रेमी कहता है तामुल तो था उनको आने में कासिद मगर यह बता दर्जे इनकार क्या थी भेजा है पथरवाहक को प्रेसी के पास प्रेमी ने वापस लौट आया और कहता है कि प्रेसी आना नहीं चाहती लेकिन प्रेमी क्या कहता है वो कहता है, मैं ये तो समझ गया कि उसे आने में कठिनाई है मगर मैं तुझसे तो यह पूछना चाहता हूं मगर ये बता तर्ज ए इनकार क्या थी इनकार करने का ढंग क्या था क्योंकि उसमें भी प्यार हो सकता है इनकार करने के ढंग में भी प्यार हो सकता है व्यवस्था हो सकती है मजबूरी हो सकती कठिनाइयां हो सकती दूसरी बात है इंकार को इतने जल्दी स्वीकार नहीं कर लेता प्रेमी एक सागर भी इनायत न हुआ याद रहे साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे फिर मिले या ना मिले एक प्याली भी ना मिले तो भी शिकायत नहीं है प्रेमी के मन में एक सागर भी इनायत न हुआ याद रहे तेरी मधुशाला में आए और एक प्याली भी पीने को न मिली साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे लेकिन तेरी महफिल आबाद रहे हम तो जाते हैं खाली हम तो जाते हैं प्यासे मगर तेरी महफिल को आशीर्वाद दिए जाते आशीष दिए जाते शुभकामना किए जाते शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता तुम कहते हो क्या यह परमात्मा का मेरे साथ अन्याय नहीं परमात्मा ने तुम्हें इतना दिया है उसका तो धन्यवाद नहीं किया तुमने लेकिन जो नहीं दिया है उसके लिए अन्याय की शिकायत जरूर कर रहे हो तुम्हें कितना दिया है इसका हिसाब कभी किया है और तुम पाने के हकदार थे तुम्हारी कोई पात्रता थी अगर तुम गौर से देखोगे तो एक श्वास भी ले लेना इस अस्तित्व में इतना बड़ा सौभाग्य है और हमने अर्जित तो किया नहीं यह सौभाग्य उसकी भेंट है प्रेम की भेंट है मिला है तुमने जीवन अर्जित तो नहीं किया तुमने जीवन पाने के लिए क्या किया था कुछ याद पड़ता है जो तुमने किया हो जीवन पाने के लिए लेकिन जीते हो और तुम्हारी आंखें फूलों के रंग देखती हैं इंद्रधनुषों को देखती और तुम्हारे कान पपीहे की पुकार सुनते और तुम्हें सौंदर्य का बोध है और संगीत तुम्हारे हृदय में जाता है और गूंज पैदा होती तुम जीवित हो जीवन जैसा महा सौभाग्य तुम्हें मिला है इसके लिए धन्यवाद किया एक सूफी कहानी तुमसे कहूं एक आदमी मरने जा रहा था एक फकीरनों से पकड़ लिया कहा क्या बात क्या है क्यों मरने जा रहा है कूदने को ही था पहाड़ी पर से उसने कहा मत रोको मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय किया है मैंने जो भी मांगा नहीं मिला मुझसे ज्यादा दीन और दुखी आदमी इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं मेरे खीसे खाली मेरा पेट भूखा है मैं इस जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूं मैं उसकी यह भेंट उसको वापस दे देना चाहता हूं संभाल अपनी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए फकीर ने कहा ऐसा करो तुम तो मरी जाओगे इसके पहले अगर मुझको कुछ लाभ हो जाए तो कोई हैरानी मुझे क्या हैरानी हो जाए तुम्हें तो लाभ तो उसने कहा तुम एक दिन और रुक जाओ बस 24 घंटे 24 घंटे के लिए इंसान मैं करता हूं खाना भी मेरे साथ खाओ सो भी मेरे साथ 24 घंटे बाद मर जाना इस बीच में थोड़ा लाभ कर लूं उसने कहा लाभ का मतलब क्या है उसने कहा मैं कल सुबह तुम्हें तो बताऊंगा सुबह वो उसे लेकर सम्राट के पास गया सम्राट फकीर का शिष्य था खबर उसने पहले भेज दी थी जा सम्राट के पास उसने कहा कि आप इस आदमी की आंखें खरीदना चाहते सम्राट ने कहा अच्छी बात क्या दाम देंगे उस आदमी सम्राट ने कहा कि एक एक लाख रुपए एक एक आंख का दूंगा वो आदमी जो मरने जा रहा था वो तो भूल ही गया मरने की बात सुनने कहा हद हो गई मेरी आंख है क्या तुमने समझ दिया मैं बेचूंगा लाख क्या तुम अगर दस लाख भी एक आंख का दो तो आंख ऐसी चीज है कि कोई बेचता है होश में हो, हो सम्राट हो अपने घर के हो तो आदमी बड़े गुस्से में आ गया उस फकीर ने भाई तू चुप रहे 24 घंटे की तूने बात की है और इसके कान भी बेचने इसकी नाक भी बेचनी जो भी खरीदना हो इसमें से सामान खरीद लो वह आदमी तो एकदम नाराज हो गया उसने फकीर से कहा कि तुम हत्यारे तो नहीं हो तुम बातें क्या कर रहे हो करोड़ रुपए में भी कोई मेरे हाथ पैर मेरी नाक मेरी आंख मेरे कान नहीं खरीद सकता यह किसी कीमत पर बिकेंगे नहीं उसने फिरने का भले आदमी यह तुम बात क्या कर रहे हो कल तुम ऐसी नदी में कूंदे जा रहे थे पहाड़ से यह सब ऐसे ही चला जाता मैं इसलिए तो कह रहा हूं 24 घंटे रुक जाओ मुझे कुछ कमा लेने दो तो। तुम तो बेकार समझ रहे हो मगर मुझे कीमत मालूम होती अब तक तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी आंखों की कीमत लाखों रुपए हो सकती कोई लाख रुपए भी दे तो तुम आंख बेचने को राजी नहीं हो इसके लिए तुमने कभी परमात्मा को धन्यवाद दिया था वह आदमी चौका होश में आया सच थी बात उसने कभी परमात्मा को किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया क्षुद्र बातें जो पूरी नहीं हुई थी उनकी शिकायत की थी और इतना विराट मिला था इसके लिए धन्यवाद कभी नहीं दिया था तुम कहते हो क्या मेरे साथ परमात्मा अन्याय नहीं कर रहा है परमात्मा ने तुम्हारे साथ कितनी अनुकंपा की वह रहीम रहमान उसकी अनुकंपा प्रतिपल बरस रही और बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि तुम्हें जो लगता है अनुकंपा नहीं है वह भी अनुकंपा होती क्योंकि कई बार आदमी कठिनाइयों से सीखता है कई बार सुलियों के पीछे ही सिंहासन छिपे होते कई बार अभिशाप के रूप में वरदान आता है एक सूफी फकीर रोज अपनी प्रार्थना में परमात्मा को धन्यवाद देता था कि आह तू भी खूब है मुझे ना कुछ को इतना देता है कि मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं किस जबान से तेरा धन्यवाद करूं नंगा फकीस उसके पास कुछ था भी नहीं और रोज धन्यवाद दे उसके शिष्य भी थक गए थे उसकी बातें सुन सुन के फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि तीन दिन तक खाना ना मिला यात्रा पर निकले थे तीर्थ यात्रा पर ना खाना मिला तीन दिन तक ना किसी गांव में ठहरने की जगह मिली लोग उस फकीर के खिलाफ थे जैसे लोग फकीरों के खिलाफ सदा से रहे लोग कहते थे वह फकीर कुछ उपद्रव की बातें कर रहा है बगावती है उसकी बातें कुरान से मेल नहीं खाती उसकी बातें मोहम्मद के विपरीत पड़ती वह फकीर अपने शिष्यों के बीच कहता है बैठकर अनल हक कि मैं परमात्मा हूं यह बात ठीक नहीं है यह कुफ्र है उसको तीन गांव तीन दिन तक ठहरने नहीं दिया गया भोजन भी नहीं मिला रेगिस्तान में थके मांदे तीसरे दिन जब वो सांझ को रुके एक वृक्ष के नीचे वो फकीर फिर अपने मुसल्ले को बिछा के बैठ गया फिर उसने हाथ जोड़े सिर बैठे देख रहे देखें आज क्या ये कहता है भूखा तीन दिन का थका मांदा धूल धूसरे स्नान भी नहीं कर पाए कहीं ठहर भी नहीं सके मगर उसने फिर वही कहा कि हे प्रभु उसकी आंखें चमक रही हैं आनंद से उसके चेहरे पे फिर वही आनंद का भाव फिर वही प्रार्थना हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है तू सदा मुझे जिस चीज की जरूरत होता पहुंचा देता है एक शिष्य ने कहा क्या बस ठहर अब हद हो गई जिस चीज की जरूरत होती पहुंचा देता और तीन दिन से हम भी तुम्हारे साथ है, जिस चीज की जरूरत है वही नहीं मिली रोटी नहीं मिली पानी नहीं मिला आवास नहीं मिला अब और क्या मिला क्या है तीन दिन फकीर ने कहा तुम बीच में मत बोलो तीन दिन तक मुझे इसी बात की जरूरत थी वो मेरी जरूरत का ख्याल रखता है। तीन दिन तक भूखे रखना तीन दिन तक भूखे रहना मेरे लिए लाभ का हुआ है तीन दिन भूख और अपमान खाने के बाद भी मैं प्रार्थना कर सकूं यही मेरी जरूरत थी उसने अवसर दिया सुख मिले तब धन्यवाद देना तो बहुत आसान है पागलो जब दुख मिले तब धन्यवाद देने की क्षमता प्रार्थना की ही छाती में होती उसने मुझे एक मौका दिया उसने मुझे एक अवसर दिया मगर मैं भी समझ गया कि अवसर क्यों दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि अब देखें एक दिन उसने कुछ भी ना दिया भूखा रखा फिर भी मैंने प्रार्थना की दूसरे दिन भी उसने कहा ठीक अच्छा, है एक दिन तूने कर ली दूसरे दिन दूसरा दिन भी बीत गया अभी तीसरा दिन भी आ गया उसने फिर एक मौका दिया कि आज तीसरा दिन फिर आ गया अब तो बिल्कुल भूखा है जीम जर्जर है गिरा पड़ता है अब तो धन्यवाद देगा कि नहीं देगा अब तो रुकेगा ना अब तो बंद कर देगा प्रार्थना मगर मैंने कहा कि तू मुझे हरा ना सकेगा मैं धन्यवाद देता ही जाऊंगा अंतिम घड़ी तक धन्यवाद देता चला जाऊंगा जब तक श्वास है धन्यवाद उठेगा श्वास ही ना रहे तो फिर बात और मरते क्षण तक ओंठ पर धन्यवाद होगा तू अगर मौत भी देगा तो मेरी जरूरत है तो ही देगा नहीं तो क्यों देगा इसका नाम श्रद्धा है इसका नाम प्रार्थना है प्रार्थना की नहीं जाती प्रार्थना बड़े गहरे अनुभव से प्रकट होती तुम यहां हो इस सत्संग में इस सत्संग के सरोवर में नहाओ डूबो और अपनी पुरानी धारणाएं छोड़ो घंटियां इत्यादि बजाने से कुछ प्रार्थना नहीं होती न पानी इत्यादि चढ़ाने से कोई प्रार्थना होती मैं तुम्हें प्रार्थना का असली शास्त्र दे रहा हूं लेकिन शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी तुम्हारी आस्तिकता ही झूठी तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास छूटा है उदार तुम उधार को जाने दो उधार के हटते ही तुम चकित हो जाओगे उधार ईश्वर की धारणा ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है इसलिए ईश्वर जो कि चारों तरफ मौजूद है इस हवा में जो वृक्ष के पत्तों को हिला गई इन पीले पत्तों में जो वृक्ष से झरझर नीचे गिर गए तुम में मुझ में इस घड़ी सारा अस्तित्व उसी से व्याप्त है सदा उसी से व्याप्त है वो हंसी फिर गई आंखों में जो बिजली चमकी गुंचा चटका तो मुझे उसका दहन याद आया और जब कली खिलेगी तो तुम्हें उसका चेहरा दिखाई पड़ेगा तब तुम समझना कि परमात्मा से कुछ पहचान हुई वो हंसी फिर गई आंखों में जो बिजली चमकी और जब बिजली चमके आकाश में काले बादलों की पृष्ठभूमि हो और बिजली चमक जाए तो तुम्हें उसकी हंसी दिखाई पड़ जाए गुंचा चटका तो मुझे उसका दहन याद आया और जब कली चटकी और फूल बनी तो तुम्हें परमात्मा का चेहरा दिखाई पड़े तब तुम जानना तुम जो घर में मूर्तियां इत्यादि बना के बैठे हो वो सब तुम्हारे खेल खिलौने उनसे परमात्मा का क्या, क्या लेना देना परमात्मा व्यापक रूप से मौजूद है सर्वव्यापी है प्रतिपल तुम उसी से घिरे हो उसके ही जीवन के साथ जुड़े हो इसलिए जीवित हो वही तुम्हारी सांस में डोल रहा है वही तुम्हारे हृदय में बोल रहा है और तुम खोजने कहां चले हो तुम प्रार्थना क्या कर रहे हो तुम झुकना सीखो फूलों से भरे वृक्ष के पास झुक जाओ कभी दोनों हाथ फैला कर पृथ्वी पर ऐसे लेट जाओ जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के स्तन पर लेटा हो, भूल जाओ सब पड़े रहो पृथ्वी पर कभी नाचो आकाश के तारों के साथ और तुम्हें समझ में आने लगेगा रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या जो इतने विराट को चला रहा है सात आसमान गर्दिस में चांथारे उग रहे हैं डूब रहे हैं रात दिन गर्दिश में है सात आसमा हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या फिर जो इतनी फिक्र कर रहा है इतने विराट की लीला चल रही उसमें तुम्हारी फिक्र ना करेगा तुम्हारे साथ अन्याय करेगा खास तुम्हारे साथ तुम्हारी भर चिंता ना लेगा नहीं ये बात ही फिजूल है तुम अपने को जरूरत से ज्यादा मूल्य दे रहे हो और तुम्हारी श्रद्धा झूठी है और तुम्हारी प्रार्थना एक औपचारिक कृत्य है इससे गजल बनाओ यह नमाज है तीसरा प्रश्न मैंने कल एक अजीब सा सपना देखा मैं किसी सभा में बोलने गया था सन्यास विषय पर आप भी मेरे सामने ही उपस्थित थे पहले तो मुझे भय लगा कि आपके सामने मैं कैसे बोलूं लेकिन जैसे ही मैंने जाना कि मुझे तो अनुभव की बातें कहनी हैं सारा भय चला गया और मैं बिना संकोच बोलने लगा आप भी सिर हिलाते रहे इससे धैर्य बैठा लेकिन बीच में अचानक देखा कि आप सभा में नहीं तत्क्षण मेरी वाणी बंद हो गई मैंने सभा त्याग दी और आपको ढूंढने निकला आप दूर एक बगीचे में मिले पूछा कि क्या हुआ मैंने कहा कि आपके जाते ही वाणी बंद हो गई आप मेरे साथ सभा स्थल पर वापस आए मंच पर चढ़े और बोलने लगे लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि मैं वहां नहीं हूं मैं सुनता था लेकिन यह भी जानता था कि वहां नहीं हूं एक अपूर्व आनंद लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सा भय और इसी में नींद खुल गई क्या इसमें मेरे लिए कोई उपदेश है अजित संकेत तो बिल्कुल स्पष्ट थी मेरे प्रत्येक सन्यासी को मेरे लिए बोलना है मेरे प्रत्येक सन्यासी को मेरी आवाज बनना है तुम्हारे कंठ मुझे दे दो तुम्हारे हाथ भी मुझे दे दो क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो हजारों कंठों से कहा जाए तो ही पहुंच सकेगा और जो मैं करना चाहता हूं वो हजार हजार हाथ करें तो ही हो सकेगा तुम्हारे हाथ ही मेरे हाथ होने चाहिए और तुम्हारे कंठ मेरे कंठ होने चाहिए लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम बीच से हट जाओ अगर तुम रहे तो मैं नहीं रह सकता अगर मैं रहूं तो तुम्हें हट जाना होगा और मजा यही है कि तुम हट कर ही पाओगे कि तुम पहली बार हुए तुम बीच में बाधा मत बनना संकेत बहुत स्पष्ट है सपना प्यारा है ऐसा सपना सन्यासी ही देख सकता है संसारी का तो सत्य भी दो कौड़ी का होता है सन्यासी के सपने भी मूल्यवान होने लगते सन्यासी के सपने में भी अर्थ प्रकट होने लगते स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाता जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती वैसे वैसे स्वप्न भी तुम्हारे अंतर्तम से आने वाले संदेशों का एक स्रोत मात्र एक वाहन मात्र हो जाता है सुंदर सपना है और अनुभव से ही बोलना है इसलिए भय की कोई जरूरत नहीं जहां अनुभव है वहां भय नहीं उतना ही कहना जितना तुम्हें अनुभव हुआ है उससे ज्यादा कहोगे तो भय लगेगा और लगना ही चाहिए भय उससे ज्यादा जो बोलता है वही पंडित हो जाता है पंडित कार्य है जिसका अनुभव नहीं वो भी बोले जा रहे उसने अपने साथ भी बेईमानी की उसने सुनने वाले के साथ भी बेईमानी की पंडितों की बेईमानी का परिणाम है कि पृथ्वी पर इतना अधर्म फैला है अधर्म नास्तिकों के कारण नहीं है पंडितों के कारण है नास्तिक क्या करेगा बेचारा नास्तिक के पास कोई भी तर्क नहीं है कि ईश्वर को असिद्ध कर सके ना तो ईश्वर को कोई सिद्ध कर सकता है ना कोई असिद्ध कर सकता है बात ही तर्कातीत है लेकिन पंडित ने सब खराब कर दिया है पंडित ने अनुभव के आगे की बातें कहनी शुरू कर दी जिसका उसे अनुभव नहीं और जब तुम ऐसी कोई बात कहते हो जिसका तुम्हें अनुभव नहीं तो तुमने अपने और परमात्मा के बीच निष्ठा का संबंध तोड़ा उतना ही कहना जितना अनुभव वहीं रुक जाना चाहे आधा ही वाक्य क्यों ना हो पर उतना ही कहना जितना अनुभव फिर कोई भय नहीं क्योंकि सत्य के साथ कैसा भय सत्य अभय और तुम तो अगर उतना ही कहोगे जितना अनुभव है तो मैं जरूर सिर हिलाऊंगा मैं जरूर हामी भरूंगा मैं हटूंगा उसी वक्त मेरी हामी उसी वक्त बंद हो जाएगी जहां तुम अनुभव से कुछ ज्यादा कह दोगे अजित सपने की तुम्हें याद नहीं रही तुमने जरूर कुछ अनुभव से ज्यादा बात कह दी होगी जोश में आदमी कह जाता है जोश के अपने मार्ग तुम्हें याद भी नहीं होता तुम कहना भी नहीं चाहते थे लेकिन जब कोई कहने बैठता है और जोश में आ जाता है तो बात बढ़ जाती मुला नसुद्दीन एक सन्यासी की प्रशंसा कर रहा था प्रशंसा में जो बातें कहनी चाहिए कह रहा था कि आप परम ब्रह्मचारी आप जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं सन्यासी भी मस्त हो रहा था पुराने ढपका सन्यासी था मेरा सन्यासी नहीं था वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि आप बाल ब्रह्मचारी और भी प्रसन्न हो रहा था उसकी प्रसन्नता देख के मुल्ला को भी जोश चढ़ गया जोश इतना चढ़ गया कि उसने कहा कि आप ही नहीं आपके बाप भी बाल ब्रह्मचारी थे। अब जरा बात ज्यादा हो गई मगर अक्सर ऐसा हो जाता है तुम जब कुछ कहने चलते हो तो हर शब्द की अपनी प्रक्रिया है तुमने एक शब्द कहा वह शब्द तुम्हारे भीतर दूसरे शब्द की श्रृंखला को पैदा करवा देता है एक श्रृंखला पैदा हो जाती फिर तुम्हें पता ही नहीं रहता कहां अनुभव पूरा हो गया कितने पर अनुभव पूरा हो गया भाषा का जोश शब्दों की पकड़ शब्दों का काव्य तुम्हें खींच लिए जाता है लोग अति सयोग थी जान के नहीं करते हो जाती होश नहीं है पूरा इसलिए हो जाती तो जरूर अजित कहीं अति सयोगी हो गई होगी इसलिए तुमने मुझे पाया कि मैं सपने से नदारत हो गया और सपना बड़ा प्यारा है तुम्हारी वाणी बंद हो गई ऐसा ही होना चाहिए जिस घड़ी मैं तुम्हारे भीतर न बोलूं उस घड़ी तुम्हारी वाणी बंद हो जानी चाहिए जब तक मैं बोलूं तब तक ठीक जब तुम बोलने लोगो तो वाणी बंद हो जानी चाहिए ठिढ़ जाना चाहिए अच्छा हुआ कि तुमने बोलना बंद कर दिया और तुम मेरी तलाश में निकल गए और दूसरा अनुभव भी प्यारा है कि फिर तुम सुनने बैठे मैंने बोलना शुरू किया और तब तुम्हें महसूस हुआ कि मैं वहां नहीं हूं हूं भी और नहीं भी ऐसी तुम्हें प्रतीति हुई यह प्रतीति प्यारी है यही प्रतिदिन तुम्हें रोज हो रही जागते भी यही हो रही सुनते समय तुम होते भी हो नहीं भी होते हो नहीं भी होते हो, होते भी हो एक विरोधाभास घटता है एक रहस्यपूर्ण दशा पैदा हो जाती वही सत्संगी की दशा है अहंकार तो चला जाता है इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि मैं हूं लेकिन अहंकार के जाते ही तुम्हारा होना प्रगाढ़ हो जाता है इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं इसलिए एक विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाती एक तरफ मिट जाते हो दूसरी तरफ हो जाते हो बूंद गिरी सागर में बूंद की तरह मिट गई सागर की तरह प्रकट हो गई छुद्र चला जाता है विराट आ जाता है इसलिए अपूर्व आनंद हुआ यही अनुभूति तो आनंद की अनुभूति है जहां शून्य पैदा होता है अहंकार की दृष्टि से और जहां पूर्ण का आगमन होता है वही तो आनंद की दृष्टि है वही तो आनंद की अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर का शून्य परमात्मा के पूर्ण से मिलता है आलिंगन आलिंगनबद्ध होता है शून्य और पूर्ण का संभोग ही तो आनंद है अपूर्व आनंद हुआ स्वप्न में भी हो जाएगा लेकिन साथ ही साथ अजीब सा भय भी हुआ भय भी होगा क्योंकि वो महामृत्यु भी है महाजीवन भी महामृत्यु भी अब डर लगेगा कि मैं लौट भी सकूंगा या नहीं अब डर लगेगा कि मैं बच भी सकूंगा या नहीं आनंद इतना ज्यादा होगा कि मुझे ले जाएगा अपनी बाढ़ में किनारा छूट जाएगा जाना परिचित पहचाना सब छूट जाएगा इसलिए समाधि के कगार पर जाके बड़ा भय पकड़ता है बड़े आनंद की पुलक आती है और बड़ा भय भी पकड़ता है दोनों एक साथ हो जाते भय इसलिए कि अति छूट रहा है आनंद इसलिए कि भविष्य आ रहा है और इसी में नींद खुल गई इसी में तो नींद खुलनी ही है ऐसे ही पशोपेश में पड़े पड़े आनंद और भय के बीच डोलते डोलते असली नींद भी टूट जाएगी ये नींद तो टूटी ही सपने में जो नींद थी शरीर की वो टूटी ऐसे ही बैठते बैठते उठते उठते सुनते सुनते मिटते बनते आनंद अनुभव करते भैसे कपते एक दिन आध्यात्मिक नींद भी टूट जाएगी ये मूर्छा जिसे तुमने अब तक जागृति समझा है ये भी टूट जाएगी और जिस दिन ये मूर्छा टूट जाती उसी दिन प्रबुद्धत्व का दिया जलता है उसी दिन आ गए अपने घर वापिस अपने मूल स्रोत को पाया उसे मोक्ष कहो कैबल्य कहो निर्वाण कहो प्रश्न मैं आपके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे समझे नहीं पद चिन्हों पर चलना नहीं पद चिन्हों पर चलोगे उधार हो जाओगे नकली हो जाओगे कार्बन कॉपी हो जाओगे मेरी सुनो मुझे समझो मुझे देखो मुझे पहचानो लेकिन मेरा अनुकरण मत करना मेरी पुकार सुनो और जागो लेकिन जब तुम जागोगे तो तुम जैसे तुम ही होगे, तुम किसी की कापी नहीं होगे, तुम किसी की नकल नहीं होगे, और तुम जिस रास्ते पर चलोगे वह तुम्हारा ही होगा न तो पहले कोई उस ढंग से चला है और ना फिर कभी कोई उस ढंग से चलेगा जीवन के वास्तविक रास्ते चलने से बनते हैं पहले से बना बनाए नहीं होते सीमेंट के बने हुए रोड नहीं है जीवन के रास्ते जीवन के रास्ते तो पहाड़ों में बनी पगडंडियां और पगडंडियां भी ऐसी नहीं कि कोई और चला हो और तुम उन पे चल जाओ परमात्मा इतनी भी उधारी का मौका नहीं देता परमात्मा मौलिक को प्रेम करता है और तुम्हें चाहता है कि तुम अपने मौलिक स्वरूप को उपलब्ध हो इसलिए तुम अगर बुद्ध के चरण चिन्हों पर चल के पहुंचोगे तो तुम हो बुद्ध होके पहुंचोगे बुद्ध होकर नहीं पहुंच सकते तुम चूक गए तुम्हें तो अपने ही चरण चिन्ह छोड़ जाने हां समझो बुद्धों से सीखो बुद्धों से आत्मसात कर लो उनकी शिक्षा को उनके प्रेम को उनकी करुणा को उनके ध्यान की तरंग में डूबो ताकि तुम्हारी अपनी तरंग पैदा हो सके मगर जैसी तुम्हारी अपनी तरंग पैदा हो जाए उसी का अनुसरण करो मेरे पद चिन्हों पर चलने का आशीर्वाद मत मांगो इतना ही मुझसे मांगो कि तुम अपने पथ को पास को ऐसा आशीर्वाद मुझसे मांगो मेरा सन्यासी किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है मेरा प्रत्येक सन्यासी अद्वतीय है अनूठा है अपना है अपने जैसा है मैं तुम्हें भीड़ के हिस्से नहीं बनाना चाहता वह तो अपमान होगा तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा का मैं तुम्हें तुम्हारी निजता देना चाहता हूं छोड़ते पद जो मैं आ रहा हूं यदि बने भी वे रहे तो कुछ नहीं उपयोग उनका अब रहा मेरे लिए है मैं मुसाफिर वह नहीं जिस राह आया हूं उसी से लौट जाऊं एड़ियों के चिन्ह पर धरता अंगूठा कभी मुड़कर पीठ पीछे देखने का लोभ था यह लोभ स्वाभाविक बड़ा है किंतु अब पीछे अंधेरा ढल रहा है और तम को चीर कर देखने की शक्ति यदि कुछ शेष है मेरे द्रगों में तो उन्हें करना नियोजित सामने है सामने से भी उजेला हट रहा है झुटपुटा आता उतरता है झिलमिलाते उदय होते तारकों से और मंजिल पर अभी पहुंचा नहीं रात को भी तो मुझे रुकना नहीं है होड़ सांसों और पांवों में लगी है हो चुके अभ्यस्त इतने पांव चलने के नहीं निर्देश नैनों का जरूरी कौन बाधाएं मिलेंगी जो ना अब तक मिल चुकी हैं झिल चुकी है। और पीछे आ रहे जो गर्व इस पर कुछ करूँ क्या चली राहों पर नहीं चलना उन्हें देखकर पदचिन्ह मेरे यह सफर ऐसा कि जिस पर हर मुसाफिर है बनाता पथ नया अपने पदों से एक ही संदेश उस पर छोड़ जाता सिंह शायर सपुद चले पथों पर नहीं अपना पग बढ़ाता। तुम्हें किसी लकीर के फकीर नहीं बनना है यह सफर ऐसा कि जिस पर हर मुसाफिर है बनाता पथ नया अपने पदों से आकाश जैसा है सत्य का मार्ग पृथ्वी जैसा नहीं आकाश में पक्षी उड़ते पदचिन्ह नहीं छूट जाते आकाश जैसा ही है सत्य का मार्ग बुद्ध चलते हैं पदचिन्ह नहीं छूट जाते इसलिए तुम किसी के पदचिन्हों को पकड़ के चलने के लिए बैठे रहे तो बैठे ही बैठे सड़ जाओगे तुम कभी चल ही ना पाओगे उड़ो अपने पगों पर भरोसा करो बुद्धों को चलते देखकर इतना ही स्मरण लाओ कि तुम्हारे पास भी पग हैं बुद्धों को उड़ते देखकर इतना ही भरोसा लाओ कि तुम्हारे भी पंख हैं फड़फड़ाओ सदियां बीत गई हैं जन्म जन्म बीत गए तुमने अपने पंखों की सुध भी नहीं ली है किसी बुद्ध को ओरते देखकर तुम अपने पंखों को फैलाओ अपने डैनों को फैलाओ किसी बुद्ध को ओरते देखकर तुम भी थोड़े उड़ो पहले पहल घबराहट होगी भय होगा डर होगा ये मैं क्या कर रहा हूं जल्दी ही भरोसा आ जाएगा जैसे कोई तैरना सीखता है ना बस वैसे ही तैरने की कला क्या है तैरना सिखाने वाला सीखने वाले को क्या सिखाता है आज तक कोई भी तो बता नहीं सका कि तैरने की कला क्या है अगर तुम किसी तैरने वाले से पूछो कि क्या है तुम्हारी कला कैसे साधते हो अपने को जल में तो वह भी कंधे बिछका के रह जाएगा वह कहेगा ये यह कैसे बताओ साइकिल चलाने वाले से पूछो कि तुम कैसे साधते हो अपने को क्या है तुम्हारी तरकीब राज क्या है दो पहियों पे सदे चले जाते हो हद हो गई मैं तो जैसी चढ़ने की कोशिश करता हूं फौरन गिरता हूं क्या है तुम्हारा राज साइकिल चलाने वाला भी राज ना बता सकेगा छोटे छोटे राज भी बताए नहीं जा सकते जरा देखो तो और लोग परमात्मा का राज तक पूछने चलते और ना बताओ तो वो कहते हैं कि फिर हम मानेंगे नहीं साइकिल चलाने वाला कहेगा भाई इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हारी साइकिल पकड़ लूंगा तुम जरा बैठ जाओ तो मैं थोड़ी दूर पकड़ के चला दूंगा फिर छोड़ दूंगा फिर तुम देख लेना एक आध दो बार गिरोगे फिर गिरते गिरते समझ में आ जाएगा गिर गिर के समलोगे और एक बार समझ में आ गया कि कैसे सदता है यह भीतर का संतुलन कि बस समझ में आ गया ऐसा ही तैरने वाला भी बता नहीं सकता कि कैसे अपने को पानी में साधता है हां सिखा सकता है तुम्हें लेकिन तैरने वाले को देख के इतना तो भरोसा आ जाता है कि एक आदमी तैर रहा है हड्डी मांस मज्जा का मुझ जैसा ही तो मैं भी तैर सकता हूं बस यही श्रद्धा बीजारोपण है इतना ही तुम मुझसे सीखो कि तुम भी तैर सकते हो कि तुम भी उड़ सकते हो मेरे पग चिन्हों पर चलना नहीं यह सफर ऐसा कि जिस पर हर मुसाफिर है बनाता पथ नया अपने पदों से एक ही संदेश उस पर छोड़ जाता सिंह शायर सपूत चले पथों पर नहीं अपना पग बढ़ाता भेड़ें भीड़ में चलती शायद इसलिए भेड़ें कहलाती भीड़ में चलती भेड़ मत बनो सिंह बनो सिंहों के नहीं लेहड़े सिंहों की भीड़ नहीं होती सिंह अकेला चलता है लेकिन कभी कभी सिंह को भी भूल जाता है कि मैं सिंह ऐसा हुआ एक बार एक सिंह ने जन्म दिया बच्चे को छलांग लगा रही थी एक पहाड़ी से कि बीच में ही बच्चे का जन्म हो गया वो तो छलांग लगा के चली भी गई बच्चा भेड़ों की एक भीड़ में गिर गया भेड़ें गुजरती थी नीचे से बच्चा उन्हीं में बड़ा हुआ ऊंचा उठ गया भेड़ों से बहुत सिंह ही था लेकिन घास पात चढ़ता शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भेड़ों जैसा ही मिमिया था रोता जिनके साथ रहा वैसी हो गया हिंदू घर में पैदा हुए हिंदू हो गए मुसलमान घर में पैदा हुए मुसलमान हो गए सिंह भी क्या करे बेचारा भेड़ों के घर में पड़ गया उन्हीं का धर्म सीखा किताब पढ़ी उन्हीं की भाषा सीखा उन्हीं का डर भी सीख गया अगर कोई सिंह की गर्जना होती भेड़ें भागतीं, वो भी भागता जान लेके भागता उसे याद ही ना आई कभी कि मैं सिंह आती भी कैसे किसी सिंह का कभी सामना भी ना हुआ एक दिन ऐसी अर्चन हो गई एक बूढ़े सिंह ने हमला किया भेड़ों पर वो तो हमला करके चकित हो गया जब उसने देखा कि सिंहों एक सिंह भेड़ों के बीच में घसर पसर भागा जा रहा है मिमियाता, रिरियाता, रोता बूढ़े सिंह को तो भूल ही गई अपनी भूख भेड़ों को पकड़ने की तो बात ही छोड़ दी उसने उसको तो ये चमत्कार समझ में नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। भेड़ें भी उससे घसर पसर चल रही कोई डरा हुआ नहीं वह अलग ऊपर उठा दिख रहा सिंह सिंह बूढ़ा सिंह भागा बामुश्किल पकड़ पाया उस सिंह को जवान सिंह था लेकिन पकड़ ही लिया बूढ़े ने रोने लगा लगा, जवान सिंह माफी मांगने लगा मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो मुझे मेरे साथियों के साथ जाने दो मगर बूढ़े ने भी जिद की उसे पकड़ के नदी के किनारे ले गया का झांक, देख अपने दोनों चेहरे दोनों झुके एक क्षण में क्रांति हो गई जवान सिंह ने नीचे देखा कि मैं तो सिंह ठीक बूढ़े सिंह जैसा मेरा भी चेहरा है वही मेरा रूप वही मेरा ढंग एक क्षण में हंकार निकल गई पहाड़ कब गए ऐसी हंकार क्योंकि जन्म भर की दबी हुई हूंकार थी प्रगाढ़ होकर निकली होगी बूढ़े सिंह ने कहा तू जान मेरा काम पूरा हो गया इतना ही काम गुरु का है इससे ज्यादा नहीं कि तुम्हें झुका के दिखा दे कि तुम जैसे हो वैसा ही मैं हूं मैं जैसा हूं वैसे ही तुम हो स्वरूपता हम भिन्न नहीं तुम सिंह हो और तुम्हारी हंकार पैदा हो जाए बस काम पूरा हो गया फिर तुम चलोगे अपनी राह फिर तुम अपने ही पगों से अपनी राह बनाओगे परमात्मा मौलिक को प्रेम करता है नकल बनना मत नकल का कोई समादर नहीं बुद्ध मर रहे थे आनंद रोने लगा था क्या मेरा क्या होगा चालीस साल तो आपके चरण चिन्हों पर चला फिर भी पहुंच नहीं पाया हूं अभी अभी मेरी सम्यक सम्बोधि फली नहीं अभी मेरा बुद्धत्व जगा नहीं और आप चले अब मेरा क्या होगा अब तक तो आप थे आपकी छाया की तरह मैं चलता था निश्चिंत था आपके रहते भी नहीं मिल पाया अब क्या होगा बुद्ध ने पता है क्या कहा बुद्ध ने कहा आनंद शायद मेरे रहने के कारण ही तुझे नहीं मिल पाया तू मेरी छाया बनने में लगा रहा तू मेरे पग पर पग रख के चलता रहा और मैंने तुझे लाख समझाया अपो भव अपना दिया खुद बन मेरे जलते हुए दिए को देख के इतना समझ कि तेरे भीतर भी दिया है और जल सकता है एक दिन मेरे भीतर अंधेरा था आज उजेला है आज तेरे भीतर अंधेरा है कल तेरे भीतर उजाला हो सकता है मगर यह ना समझ के तू मेरे पग चिन्हों पर चलने की कोशिश करता रहा बुद्ध जैसे उठते आनंद वैसा उठता बुद्ध जैसे बैठते आनंद वैसा बैठता जो बुद्ध खाते वही आनंद खाता जो बुद्ध पहनते वही आनंद पहनता जैसा बुद्ध बोलते वैसा ही आनंद बोलता वही भाव भंगिमा वही मुद्रा सब नकल थी बुद्ध ने कहा शायद मेरे जाने से तुझे होगा मेरे रहते नहीं हो सकता मैं तो चालीस साल कह, कह के थक गया कि नकल मत बन मगर तू सुनता नहीं मैं भी समझता हूं तुम भी समझोगे आनंद की भी तकलीफ बुद्ध जैसा प्यारा आदमी हो पास में तो कौन नकल न बनना चाहेगा बुद्ध जैसा संगीत उठ रहा हो कौन फिक्र करेगा अपना मौलिक संगीत अपना मौलिक संगीत तो सुना नहीं उसका तो कुछ पता नहीं और इतना अपूर्व संगीत यहां उठ रहा है क्यों ना हम भी यही संगीत सीख लें क्योंकि हम भी यही गीत गा लें क्यों तो हम भी ना इसी नाच को नाच लें अपने नाच का तो कुछ पता ही नहीं इसलिए तुलना भी नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते वह तो अभी नाचा नहीं गया है अपना गीत तो अभी जन्मा नहीं है लेकिन इस संसार में जो सर्वाधिक सुंदरतम गीत है वह यहां गाया जा रहा है बुद्ध के पास हम भी इसी इन्हीं कड़ियों को दोहरा लें यह बिल्कुल स्वाभाविक बुद्ध जैसा प्यारा आदमी सामने हो तो नकल बिल्कुल स्वाभाविक है इसलिए बुद्ध जैसे महत्वपूर्ण लोगों ने सदा कहा नकल से सावधान उनको कहना पड़ा है क्योंकि उनके आसपास लोग नकल करने में पड़ जाते और यही हुआ बुद्ध के मरने के 24 घंटे के भीतर आनंद को बुद्धत्व तो प्राप्त हुआ सिर्फ 24 घंटे के भीतर बुद्ध की मृत्यु की चोट ऐसी लगी कि मेरा क्या होगा अब किसके चरण चिन्हों को मानकर चलूंगा अब तो सब अंधकार हो गया और बुद्ध के जाने की चोट बुद्ध की मृत्यु की चोट इतनी संघातक थी कि उसने ना भोजन लिया ना खाना खाया वो तो जो बैठा समाधि में सो बैठा ही रहा उसने कहा अब तो उठूंगा ही तब जब जाग जाऊंगा नहीं तो उठने से भी क्या सार है और अब इस जिंदगी में देखने योग्य भी क्या रहा जो देखने योग्य था देख लिया जो पाने योग्य था उसके पास रह लिया सुंदरतम का अनुभव कर लिया महिमा मंडित परमात्मा का अवतरण देख लिया अब और देखने को है भी क्या मरूंगा तो भी अब कुछ खोता नहीं अब जीने में सार क्या है आंख जो बंद की आनंद ने और बैठ जो रहा तो 24 घंटे के भीतर घटना घट गट गई और जब घटी घटना तो उसे समझ में आया कि बुद्ध के पदों पर चलने के कारण ही बाधा पड़ रही थी बुद्ध ठीक कहते थे सब धन्यवाद में उनके चरणों में झुका अज्ञात चरण थे अब तो अब तो शरीर जल चुका था राख हो चुका था अज्ञात चरणों में झुका धन्यवाद में रोया आनंद के आंसू कि तुमने कितनी बार कहा और मैंने ना सुना एक बार भी सुन लेता तो तुम्हारे रहते रहते भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता था अब हुआ तुम ठीक ही कहते थे कि तुमसे मेरा मोह ऐसा है कि जब तक तुम्हारी मौजूदगी है शायद मैं अपनी सुध लूंगा नहीं तुम पर ही नजर अटकी है नकल मत करना मेरे पद चिन्हों पर चलना नहीं नहीं तो चूकोगे मेरी सुनो मेरी गुनो मुझे पियो मगर मेरी नकल मत बनना मेरे प्रत्येक सन्यासी को मौलिक होना है निज होना है और फिर परमात्मा प्रतिपल बदलता है जैसे प्रकृति प्रतिपल बदलती बुद्ध जिस रास्ते पर चले वो रास्ता भी अब नहीं बुद्ध जैसे व्यक्ति थे वो व्यक्ति भी अब नहीं बुद्ध ने जो साधन किए वे साधन भी अब काम के नहीं यहां रोज सब बदल जाता है मौसम प्रतिपल बदल रहा है परमात्मा प्रवाह है सतत धारा है जैसे गंगा का जल बहता जाता है तुम अगर पुरानी लकीरों को पकड़ के चलोगे तो परमात्मा से चूकते रहोगे क्योंकि परमात्मा कभी पुराना होते नहीं परमात्मा सदा नया है उसके साथ संबंध जोड़ना हो तो तुमको भी नए होने की कला और किमियां सीखनी पड़ेगी तेरा आंचल रंग रंगीला रंग रंग में बास नहीं मेरे मन की आस पुरानी तेरे तन की प्यास नहीं तू बगिया की तितली बनकर फूल फूल पर झूले कली कली से प्यार बढ़ाए रुत रुत के दुख भूले एक समा है तुझको सावन हो या सरसों फूले तेरा जोबन एक पहेली तेरी आस निराश नहीं, तेरा आंचल रंग रंगीला रंग रंग में बास नहीं रूप रंग में तेरी मुफट चंचलता इतराए अंग अंग में सजी सजाई सुंदरता बल खाए संग संग अन देखे सपनों की शोभा लहराए जीवन के हर मोड़ पे तेरी आस रचाए रास नहीं तेरा आंचल रंग रंगीला रंग रंग में बास नहीं एक उड़ान से तू उखता बार बार पर एक चांद ना तुझको कदम कदम पर डोले इस पर भी मन मूरख मेरा तेरी ही जय बोले मेरे साथ पुरानी छाया गाया तेरे पास नहीं तेरा आंचल रंग रंगीला रंग रंग में बास नहीं जरा देखो तो प्रकृति को ये प्रकृति परमात्मा का प्रतीक है यहां हर चीज नई होती रहती है वही सूरज दोबारा थोड़ी उखता वही चांद फिर थोड़ी आकाश में उठता है वही बादल फिर थोड़ी गिरते हैं। वही पक्षी फिर कहां वही फूल फिर कहां खिलते उन जैसे ही पर हर बार नए सब नया है यहां कोई चीज पुनरुक्त नहीं होती यहां प्रतिपल सब कुछ इतना नया है कि जो जरा भी पुराना है और बासा है वो पिछड़ जाएगा उसका परमात्मा से संबंध टूट जाएगा इसलिए मैं कहता हूं परंपरा धर्म नहीं परंपरा पुरानी लकीर को पीटना और धर्म नित्य नया है धर्म विद्रोह है बगावत है क्रांति परंपरा जड़ होती है सदियों पुरानी होती है हर परंपरा अपने पुराने होने का दावा करती है कि मैं दूसरी परंपराओं से ज्यादा पुरानी क्योंकि जितनी पुरानी उतना मूल्यवान लेकिन परमात्मा प्रतिपल नया है तुम वेदों में उलझे रहते हो वह आता है और नए वेद गा के चला जाता है तुम सुनते ही नहीं तुम उपनिषदों में आंखें गड़ाए बैठे रहते हो उसने नए उपनिषद रच लिए वो रोज नए उपनिषद रचता है तुम कुरान की आयतें दोहराते रहते हो तुम मोहम्मद में उलझे बैठे हो उसने दूसरे पैगंबर भेज दिए उसने दूसरी आयतें रच ली चुक नहीं गया है परमात्मा किसी पर न महावीर पर न बुद्ध पर न मोहम्मद पर न कृष्ण पर न क्राइस्ट पर परमात्मा कभी चुकेगा ही नहीं चुक जाए तो परमात्मा नहीं इसलिए तो हम कहते हैं वह अनंत है शाश्वत है उसमें से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है उसको हम चुका नहीं पाएंगे उसमें से नए उपनिषद जन्मेंगे नए गीत उठेंगे तुम भी नए रहे तो ही परमात्मा से संबंध जुड़ेगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अतीत को जाने दो वर्तमान में जियो जो वर्तमान में जीता है वह परमात्मा में जीता है एक उड़ान से तू उखता बार बार पर एक चाल न भाए तुझको कदम कदम पर डोले इस पर भी मन मूरख मेरा तेरी ही जय बोले मेरे साथ पुरानी छाया काया तेरे पास नहीं तेरा आंचल रंग रंगीला रंग रंग में बास नहीं नहीं ऐसा आशीर्वाद मुझसे मत मांगो ऐसा आशीर्वाद में मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता क्योंकि ऐसा आशीर्वाद आशीर्वाद होगा ही नहीं अभिशाप हो जाएगा मेरे पद चिन्हों पर तुम्हें नहीं चलना है किसी के पद चिन्हों पर तुम्हें नहीं चलना है तुम्हें अपना मार्ग खोजना है तुम्हें अपने ही पद से परमात्मा के मंदिर तक पगडंडी बनानी और तभी खोज में आनंद होता है उल्लास होता है अभियान होता है आचितना है